Hello <laughs> बिहारी लाल की जय बिहारी देवजू की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय भावना सार संग्रह ग्रंथि की जय श्रीनिताय गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गुपालय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रम हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंसो यस्य कमलगल्त वाग्ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष जगद्धाम हम तत्वर्तिहरा कोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री, श्री, श्री, श्री रूपम साग्र जा सहगण रघुनाथांतम तम सजीव साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्ता मिरांधन शाखयाण्यक्रुर्माध श्रीमदासन श्रीमदराधा श्री गोविंद दृष्ठा सेमरा अनर्पित चरी चरातुयावकीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तो श्रीयम् सदा ुति कर्ण काुक्त गैर मेचिका मनस मेचकास्तु मेचिका भरणारिणी तं नारायण नमस्पत नरम जय नरोतम दिवी सरस्वती व्या पतो जयमधीर वाचाकुभ्य कृपा संग पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टुग्नसुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कुरु मनमतेदयांत्रुसी का पद्माण पठन यृंदीलाल की सर्वोत्तम उपास्य श्री राधा गोविंद देवी की मदन मोहन की अष्टकालीन सेवा उस सेवा का साक्षात आचरण करते हुए और कभी वो हरी वो कभी उसी सेवा का मानसिक चिंतन करते हुए साधक जब अपने अंत देह में अवस्थित होकर के लीला स्मरण करता है वह लीला स्मरण सर्वदा आनुगत्य में ही होता है और श्री कृष्णदास तापात मानसी गंगा के सिद्ध बाबा उनने महापुरुषों के जो चिंतन पद्धति उस चिंतन पद्धति को ही संकलित किया और उन्हीं श्लोकों को उन्हीं पद्यों को श्री भावना सार संग्रह में संग्रहित करके प्राय वे अपने आप ही सारे श्लोक पूर्वा पर संबंध से युक्त है परंतु यहां श्रृंखला टूट रही है वहां पर कहीं कहीं अपने भी कुछ श्लोकों को देकर के श्रृंखला को बनाते हुए श्री प्रिया जी की प्रात कालीन लीला का स्मरण कर रही हैं श्रीमती श्री विश्वानंद ने राशेश्वरी श्री राधिका श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करके अभी कुछ ही समय पूर्व निशांत लीला में आप प्यारे से मिल करके अभी अपने भवन में आई हैं स्नानादिक और स्नानादिक करके जो विरह उत्पन्न हुआ है उस विरह में ही व्याकुल हो रही हैं उसका समाधान तुरंत ही श्री लीला शक्ति कर देती हैं और कुंद लता जी को राधा रानी के पास में भेज देती हैं मन में बड़ी उत्कंठा है प्यारे से मिलने की परंतु में लोग अभिथा माने मन में कोई भाव हो ऊपर से दिखाया जाए कोई भाव भाव को छिपाना उसका नाम है अभिथा अभिथा करती हुई श्री प्रिया ये कह रही है कि क्या रोज रोज जाना? जानात तो मन में अत्यंत तो उत्सुकता है कह रही हैं कि सास से से पूछ लो जटला जी वे अनुमति देंगी कि नहीं देंगी मेरे पास में तू आ गई है उनको दी नहीं है बोले उसकी चिंता ही मत कर वे तो अनुमति देंगी देंगे और श्री जटला के पास में जिससे मैं जा रही हैं श्री कुंदलता जी तो जटला कहती हैं कि अरे मना कैसे करूं एक तो ब्रजेश्वरी उनका उनकी आज्ञा फिर पौर्णमासी जी जो है उन पौर्णमासी जी उनकी भी आज्ञा है कि श्री यशोदा जो आज्ञा दें उसका पूरे ब्रिजवासियों को गोकुल गांव के जितने भी निवासी हैं उनको पालन करना है करना चाहिए राजा की आज्ञा उनको नहीं टाल चाहिए फिर तीसरी श्री प्रयोजन राधिका की रसोई का यह है कि उसके द्वारा नंदनंदन की आयु की वृद्धि होगी और फिर नंदनंदन की आयु की वृद्धि उनका कल्याण कौन नहीं चाहे फिर श्री यशोदा वे इतना सम्मान भी हमारा कर रही हैं ऐसी स्थिति में हम मना कैसे करें उनके अत्यंत अत्यंत हमारे ऊपर एहसान भी हैं, कृष्ण के भी एहसान हैं। है इससे मना कैसे करें इसलिए वहां जाने में कोई कठिनाई नहीं है पर नंद का लाला बड़ा चंचल है हे नारायण अब आपके हाथ में ही मैंने अपनी बधू को समर्पित कर दिया है आप इसके रक्षक होकर के विराजमान हो क्योंकि जब कोई दूसरी गति नहीं हो व्यवस्था हो उस समय फिर विवश होकर के ईश अपना प्रयास छोड़ ही देना चाहिए और फिर नारायण की आश्रय ही ले लेना चाहिए तो पिछले प्रसंग में दो सौ पचपन में श्लोक में टू फाइव फाइव में ये बता रही थी जटला ये कह रही थी पति यशोदा की वाणी है फिर उन्होंने राजा ने रानी ने भी मुझे आदेश नहीं दिया है बल्कि चिराध्यर्थन बिना नयान बद्ध मुलाम उन्होंने अभ्यर्थना बिनय अनुन ये की है ठीक है बिने होती है परंतु एक सामान्य नियम है कि ऑफिसर की रिक्वेस्ट ऑर्डर होती है वो लिखेगा ये प्लीज ऐसा कर लीजिए परंतु प्लीज को प्लीज नहीं समझना चाहिए <laughs> जो सबिनेट है वो ये नहीं समझेगा को देखिए हमारा ऑफिसर हमसे प्लीज करके बोल रहा है वो लिखेगा भले आपसे कोई बात कहेगा तो वो प्लीज कहे के कहेगा कि प्लीज आ, आ, आप इस काम को कर लीजिए जैसे ये लेटर एक भेज दीजिएगा प्लीज पहले तो वो प्लीज कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रार्थना करता है तो ऑफिसर की प्रार्थना आज्ञा ही होती है ऐसे ही श्री यशोदा की जो आज्ञा है वह प्रार्थना भले कर रही है श्री यशोदा फिर अभ्यर्थन अनुबंध मूलाम वो विनय अनुन यह भले है वो नहीं है। है राजा का आदेश और उस राजा के आदेश को कोई टाल नहीं सकता है। उसको कथ निरस तुम महा उसको कितना टाल सकते हैं ऑफिसर की जो आज्ञा है राजा की आज्ञा उसको एक सीमा तक ही आज कल किया जा सकता है टाला जा सकता है हमेशा तो टाला नहीं जा सकता है एक ना एक एक दिन तो उसका, कभी कभी तो उसका उसका कभी कभी पालन एक दो बार टाल दो तो कति कहा तक मैं इसको टाल सकती हूं अतः तब भगवान हरे वक्ष हे भगवान आप ही मेरी धु की रक्षा करना अब सोप रही हूं कुंद लता श्री ऊपर भी भीतर से मन मन में अत्यंत आनंद और ऊपर से जैसे अरुचि कोई अरुचि जो है उनको दिखाती हुई जा रहे हैं बड़ा मनोविज्ञानिक स्वरूप जो है वो यहां पर वर्णन किया अब कह रही है कि अवत जगदिदम स्वधर्म पाली हे नारायण आप अपने संपूर्ण जगत की रक्षा करते हो आपने ही धर्म की पंक्ति धर्म की मर्यादा स्थापित की है कि सती लोक नाथ वे नारायण क्या मेरी पुत्रवधु का जैसी सती उसको उसकी रक्षा नहीं करेंगे वे उसका भी पालन करेंगे उसकी भी अभिलाषाओं को पूरा करेंगे जो जगत का नाथ है वो क्या मेरी धु की रक्षा नहीं करेगा इतकल भवती तदीय पाणव सुमुखी अरि कौन कुंडलतेणव मैं राधिका को तेरे हाथ में भी समर्पित करके समय पर निराकुला भवे अब मैं निराकुल हो रही हूं मुझे कोई अब चिंता करने की जरूरत नहीं है सब कल्याण ही होगा ऐसा कह करके आधे मन से जैसे श्री राधिका को यह भेज रही है ऊपर से चिंतित परंतु श्री राधिका ऊपर से उपेक्षा दिखा रही है भीतर से परम परम उत्सुक हो रही है अब यहां से प्रारंभ कर रहे हैं आज का प्रश्न दो इति गुरु जड़ती गिरा समुद्र इस प्रकार गुरु जरती श्री जी जो बड़ी हैं जरती माने वृद्धा हैं उनके गेराम समुदर उनके वाणी को सुनकर के समुद्यत स्मित जितनी भी सखीगण है उन सबों के चेहरे के ऊपर हंसी आ गई समुद्र उनके चेहरे के ऊपर स्मित लव थोड़ी सी मुस्कान सब के हृदय में आ गई है तो सब श्री राधा कृष्ण का मिलन ही चाहती हैं इसलिए इस अवसर को बनता हुआ देख करके सब अत्यंत अत्यंत आनंदित है समृद्ध पेशला सखी स्वा वे सारी सखीगण अपने हृदय के भाव को ढांक सकने में बड़ी पेशल माने चतुर हैं, अपने भाव को छुपाने में वे सारी सखीगण कि कहीं ऊपर से बात कहे थी तो कहीं बनी बनाई बात बिगड़ नहीं जाए इसलिए अपने हृदय के आनंद को यह भी छपाने में माने छपाने में पेशल माने कुशल है तो इति गुरु गिरा इत गुरटला की वाणी को सुनकर के समुद्यत स्मित लव जिनके अधरों पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई है और उस मुस्कान को भी समृद्ध पेश अला में जो बड़ी कुशल है ऐसी सखी स्वा श्री राधिका की जितनी भी सखी गण हैं वो विकसित असित नेत्रकोण भंग्या उन्होंने जिनके नेत्र नेत्रकोण की भंगी विकसित हो रही है किमप निगद्य उन सखियों ने सखियों से श्री राधिका ने उस समय कुछ कहा कहाँ तो पर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है जटला के सामने इसलिए श्री राधिका ने विकसित असित माने काले सित माने सफेद असित माने काले नेत्र माने शामल जो नेत्र हैं उन शामल नेत्र से नेत्रों की कोण की भंगे से किम नगद्य सखी गणों से कुछ कहा और कहाबू सा वो राधिका भी चुप हो गई हैं। श्री राधिका भी चुप हो गई ये अपने हृदय के भाव को इन्होंने छिपा लिया बिबोक भाव कहते हैं जहां छिप छिप करके प्यारे की चर्चा को सुनना और अपनुत ये आ, आ, कहते हैं अपने भाव को छिपाना उसको यहां पर प्रकट किया गया जहां भाव को छिपाया जाए तो वो अपने भाव को छिपाने का जो भाव है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है आवृत कर रहे आर्य आसो कौन दिया भवाशे कृतहस्तकर्षम भीता साध हम अस्मी अवत्री चालिता फुल्ल से अपनी को प्रकट करके अब कृत आग्रह कौंदी जी ने अत्यंत आग्रह किया बोले अरे संग चलो चलो चलो देर हो रही देर हो रही ऐसा कहकर के कृत आग्रह उच्च उच्च स्वर में आग्रह किया पुनर् आर्य असौ आर्या जटला के सामने पुनः आग्रह करके असं मन वे उन राधिका से कौन दिया बभाषे कुंदलता ने कहा उस उसमें कुंदलता ने श्री राधिका से कहा जटला से विशेष आग्रह कर लिया है और फिर राधिका से कुंदलता जी कह रही है कृतहस्त कर शाम श्री राधिका का हाथ पकड़ करके खींचते हुए ये बोली कृत हस्तकर्षम हाथ से खींचते हुए कह रही कि साध्वी अरे सखी क्यों भयभीत हो रही है अहम अस्मि अपत्री घबराए मत तेरी रक्षा करने के वाले करने वाली मैं हूं ना तेरे साथ में इसलिए तू डरे मत जब तक मैं हूं तब तक तेरे पीतांबर के अतिरिक्त कोई तेरे श्रीअंग का स्पर्श नहीं कर सकता है केवल पीतांबर ही तेरे श्री अंग का स्पर्श कर सकते हैं अब पीतांबर की जाने क्या अर्थ है दोनों अर्थ हो जाएंगे पीतांबर माने कृष्ण पीतांबर माने तेरे साड़ी का जो पल्लू है ओढ़ी का जो पल्लू है वही तेरे भक्षस्थल का स्पर्श कर पाए तो साधवी अहम अस्मी अवित्री मैं तेरी रक्षा करने वाली हूं ऐसा कहकर चलते हुए परम प्रफुल्लित श्रीअंग वाली उन श्री कुंडलता जी ने श्री प्रसन्न किया राधिका को संग में लेकर के कुंदलती कुंदलता राधिका को कुछ खींचती हुई आप प्रस्थान कर गई हैं बड़ा सुंदर ये दृश्य माने छवि बड़ी सुंदर है ये राधिका थोड़ा सा शिथिलता दिखा रही हैं और श्री कुंद लता खींच करके राधिका को जैसे ले जा रही है कृष्ण से प्रात राशाय संस्कृतम लड्डु का दिकम आदा ललता मुक्षा सक्षोप्यन ये सखी श्री कृष्ण के प्रातकालीन कलेवा के लिए प्रात राषय प्रातकालीन कलेवा के लिए प्रातकालीन भोजन के लिए संस्कृतम लड्डू का जो लड्डू आदि तैयार हो गए थे उन लड्डू आदि तैयार हुए लड्डू आदि को आज आए ललता मुखा श्री ललता जी ने लड्डू आदि एक डब्बे में बंद कर लिए और तो उनको लेकर के मुख्या ललता मुक्षा ललता आदि जो मुख्य सखी हैं उन्होंने उसको लेकर के सख्यो अपी अन्यो सखी अन्य जो सखी हैं वे भी श्री राधिका के पीछे पीछे चली बड़ा सुंदर ये और सखी को श्री कृष्ण के श्री श्रीहस्त में समर्पित करना ये ही जो ग्यारह भाव हैं उनमें पराकाष्ठा का भाव नाम पहला नाम फिर रूप फिर सखियों की अवस्था और जो मंजरी है उनकी अवस्था व्य फिर बेश उनका क्या किस रंग का विशेष बेश है संबंध श्री राधिका के साथ में लोक में गांव का कौन सा संबंध है कौन की बहन कौन की भाभी कौन की ताई कौन की जिठानी कौन की दौरानी ये जो कौन की मौसी कौन की मौसी की लड़की बहन ममेरी बहन ये जो लोक के संबंध है संबंधो फिर यूथ कौन यूथेश्वरी के यूथ में है फिर संबंधो यूथ फिर आज्ञा विशेष रूप से किनके आदेश में सेवा कर रही है और सेवा स्वयं की रुचि की सेवा कौन सी है और पराकाष्ठा तो पराकाष्ठा जो है वो प्रायः श्री राधिका के राधिका को श्रीमती राधिका को श्री, श्री कृष्ण के श्रीहस्त्र में समर्पण करना यह विशेष रूप से पराकाष्ठा है तो इस पराकाष्ठा और पाल्य दासी कौन के आदेश में श्री गुरुदेव उनकी दासी होकर के निवास कर रही है और निवास कहा।, कहा श्री नुकुंज के किस कोने में इसकी भी कुंज दासी तो ये ग्यारह जो भाव हैं उनको प्राप्त तो हो जाते हैं पहले ही परंतु श्री गुरुदेव उनको बताते तो पर वो ही जो पराकाष्ठा की जो भावना है वो पराकाष्ठा की भावना श्री राधा रानी के हृदय में कितना उल्लास है उस उल्लास को धारण करके और सबसे प्रिय वस्तु श्री सखी की श्याम सुंदर से मिलन है वो मिलन का अवसर उपस्थित करना ये दासी का मुख्य कार्य हो करके इस प्रकार होकर के राधारानी के हाथ को खींचती हुई श्री कुंदलता जी उस समय श्री राधिका को श्याम सुंदर के उस समय खींच करके ले गई हैं और कह रही है मैं रक्षा करने वाली हूं कि फुल तनु प्रतित ऐसे फुल्लतम परम परम आनंदित शरीर से युक्त होकर के जिनके शरीर आनंद में प्रफुल्लित हो रहे हैं ऐसी श्री कुंदलता ने उस समय प्रस्थान किया श्री राधिका ने कुंदलता के साथ में राधिका ने भी प्रस्थान किया कौंदी से जब कौंदी ने ऐसा कहा तो असौ प्रतस्थित श्री राधिका ने प्रस्थान किया ये प्रतस्थित क्रिया असौ के साथ में है पुनर् आर्या असौ माने राधिका वे श्री राधिका जो हैं उन्होंने फुल तनु आनंद आनंदित करके प्रस्थान किया सर्वत अलंकार कृष्ण से प्रात आशा श्री कृष्ण के कलेवा के लिए ललता आदि ने अपनी अपनी कुंज में अलग से लड्डू इत्यादि बनाए थे उनको भी लेकर के सख्योप्यू सखी गण भी चली राधिका ने भी बनाई थे तो सखी और राधिका ने मिलकर के जो लड्डू आदि बनाए हैं उनको लेकर के सखी ये राधिका का अनुगमन कर रही है छटा भी व्यथित मने विचित्र शात सात कौंभी पूर्व विषखा सुरता खिलासा श्री राधिका की रस्ता में चलने की शोभा का वर्णन कर रहे हैं मार्ग की शोभा का अथ निजी भवना श्री राधिका अपने भवन से उस समय निकली सात तन बसना भरणा इस समय श्री राधिका ने विशेष बसन आभूषण धारण नहीं कर रखे हैं क्योंकि रसोई की सेवा के लिए जा रही हैं खर लीला के लिए जा रही हैं इसलिए विशेष आभूषण इत्यादि धारण नहीं किए सात बसन आभरण स्वल्प बसन और आभूषण धारण करके फिर भी छवि छता भी श्री राधिका की छवि और छता वो अद्भुत है छवि कहते हैं किसी एक भंगे मां में चित्त का अटक जान उसका नाम है छवि आह कैसी सुंदर छवि तो छवि का मतलब है किसी एक वस्त्र एक आभूषण की जो मुख आभूषण की छलक उसमें चित्त का अटक जाना उसको कहते हैं छवि आगे जैसे गति हो रही है और गति कहीं एक जगह रुक जाए उसको छवि कहेंगे तो इतनी छवि उस समय श्री राधिका की प्रत्येक छवि बड़ी अद्भुत हो रही है और उनकी छता से युक्त होकर के व्यधित मणि विचित्र सात कौन उस समय श्री राधिका ने उस मार्ग को अनेक रंगों का बना दिया व्यधित माने बना दिया मणि विचित्र जैसे चित्र विचित्र मणि उनकी शोभा से युक्त बना दिया है श्री राधिका के श्रीअंग ही मणि के समान है फिर कुछ जो आभूषण पहन रखे हैं उनकी भी अपूर्व शोभा है अब हीरा की सफेद कांति निकलेगी लाल मणि जो है उसकी लाल कांति निकलेगी मरकत मणि की कहीं हरी कांति जो है वो निकलेगी जो स्वर्ण मणि है उनकी कहीं पीली कांति निकलेगी तो अलग अलग जो मणि है उनके आभूषण भी कहीं तो पहनी रखे हैं उनकी छवि अथवा श्री अंग की भी विभिन्न जो अंग कांति है उनसे वो वृंदावन की गली शोभित हो रही है नंद भवन की गली वह सुशोभित हो रही है तो उस समय व्यधित मणि विचित्र उस समय विचित्र मणि जो है वे उनके रंग मार्ग में बिखर रहे हैं सात कौम सुवर्ण की कांति श्री राधिका की अंग कांति उनकी कांति सर्वत्र सर्वत्र छा रही है पुर और श्री राधिका के श्री अंग से जो सुगंध निकल रही है श्रीमती राधिका की वह अंग गंध पूर्व विशाम उस नगर की माने जो गलियां हैं। उन गलियों को अत्यंत सुशोभित करती हुई सुवासित करती हुई विराजमान हो रहे तो जिस गली से होकर के जा रही है वहां पर भी श्री अंग की गंध सर्वत्र छा रही है तो सूर्वी कृता अखिल आशा आशा माने दिशाएं वहां की जितनी भी दिशाएं हैं उस गली की बेसारी दिशाएं श्री राधिका की अंग अंग गंध से सुबासित हो रही तो गंध से सुभाषित और श्री अंग की कांति से उन गलियों को विचित्र रंग बिरंग से रंजित करती हुई श्री राध का योग्य ये छवि तो व्यथित मणि विचित्र सातकोम भी अनेक मणियों से जड़ा हुआ सोने की जो कांति है ऐसी मुख्य रूप से स्वर्ण कांति से और मणियों के विभिन्न आभूषणों से सुशोभित करती हुई श्री राधिका पधार रही हैं। आभूषणों में भी विभिन्न मणि जड़ी हुई हैं, नेत्र भी नीलम के समान हैं, हथेली लाल मणि के समान होकर के विराजमान हैं, श्री अंग की कांति वो स्वर्ण मणि के समान विराजमान हैं, दंतावली की मुस्कान हीरा के समान हीरक के समान शोभित हो रही है इस प्रकार विभिन्न जो श्रीअंग की शोभा है उससे भी शोभित करती हुई श्री राधिका पदार्थ रहे जन निवह गता प्रवृत्तमुखी सरणेश पार्श्व अब इस समय श्री राधिका जन गतागति जिस सड़क के ऊपर प्रायः अधिकाधिक भीड़ चलती रहती है मनुष्यों का आवागमन होता रहता है उस रास्ते से नहीं जाना तो जन निभा माने मनुष्यों का जो समूह जहां पर गतागति होती है उससे डर विमुखी कुछ विमुख होकर के कुछ अलग होकर के सरणे श्रोता श्रोतिक पार्श्व, बगल की गली में होकर के किसी जन संकुल से रहित एकांत गली में होकर के गली में भी एक पार्श्वा माने कहीं बगल में चलती हुई श्री का अपने आप को बचाती हुई लोक दृष्टि से अपने आप का आवरण करती हुई उसमें चल रही है तो भीड़ की प्रवृत्ति से कुछ अलग होकर के सरणे है माने श्री ब्रजवानपुर की जो गली है उससे श्रुत पार्श्वा उसके एक पार्श्व का किनारे का आश्रय लेकर के अवनत दीर्घ वाचका आश्रय श्री राधिका ने अपने मुख को कुछ छुपा रखा है घूंगट जो है वो थोड़ा सा थोड़ा नीचे का रखा है तो अवनत दीर्घ नयन भी झुके हुए हैं और वाचक माने बोल नहीं रही हैं कहीं कोई दूसरा देख नहीं ले पहचान नहीं ले तो अभिसार कर रही हैं और अविस का जैसे मौंग होकर के कहीं संकोच के साथ में अपने आप को छिपाती हुई प्रवेश करती है ऐसे अवनतवाचिका तो जिनका मुखकमल माने मुख, माने कमल जिनका मुखकमल में दृष्टि और वाणी यह अवनत हो रही है झुकी हुई है ऐसे परिपरि पर गुंठन माधुरी जिन्होंने अपने मुख के ऊपर मैनों के ऊपर अब गुंठन की माधुरी धारण कर रखी है अर्थात नाक, नाक तक जो घूंघट है उस घूंघट को लगा करके ये जा रहे हैं घूंघट थोड़ा खींच करके नाक नाक तक घूंघट उसको नीचा करके श्री राधिका उस समय पर गुंठन माधुरी प्रपे ठन की परिगुंठन की जो माधुरी है उस माधुरी को प्राप्त करिया अब गुंधन, अब गुंधन कहते हैं घूंघ घूंघट की जो माधुरी है उसको प्राप्त करती हुई श्री राधिका श्री नंद भवन में की ओर बढ़ रही है परमानंद चलत भक्ष पटांचलाम सर्वश्याम कुंदवल पर जहास अब श्री पौन श्री जी वो श्री राधिका के संकोच को दूर करने के लिए विशेष रूप से उनके साथ में करती हुई चल रही हैं परानंद चल बक्ष पटान श्री राधिका कहीं उत्सुकता में शीघ्र शीघ्र चलने रख रही हैं। तो माने मार्ग में श्री राधिका को कुछ शीघ्रता से चलते हुए देख करके परानंद बक्ष प्यारे से मिलन की उत्कंठा में जिनका अंचल भी लहराता हुआ चला जा रहा है जिनका पल्लू जिनका अंचल भी लहराता हुआ तो चलत बक्ष पटांचलाम बक्षस्थल के ऊपर जो पल्लू है वह भी चंचल हो करके ढिल रहा है सब श्री कुंदलता राधिका की हो करके विराजमान है माने बराबर की आयु की है वह समान है इसलिए समान वह होने के कारण प्रयास करने का इनका अधिकार है तो सब कुंदवलि प्रेमणा परजहासताम श्री कुंदवल उस समय श्री राधिका से परजहास हंसी करती हुई कह रही है कि अभी सखी मूल्यापा दिया त्रिचतुर दिवसांग त्रिचतुरा दिवसांग क्रोश संध्यागत भर्तरा गोभी घटाए तु मखिला रात्रि मेवन निवासी रात्र चित मधुर स्पष्ट सतीत्वम दंताक्षित व्यक्त व्यक्तमुल्लासी बोले अली सखी तेरी माधुरी का दर्शन करके ही हमको पता लग रहा है विपरीत लक्षण हम कहने तो बिल्कुल उल्टा कि तेरे शरीर की सती कोई है ही नहीं तेरे श्रीयन की शोभा को देख करके हमको यह पहले ही पता लग गया ये हम अनुमान कर सकती हैं कि तेरे शरीर की जगत में कोई सती है ही नहीं तेरा सतीत्व वह समुचित रूप में व्यक्तम उल्लास स्पष्ट रूप में आज प्रकट हो रहा सतीत्व के लक्षण प्रकट हो रहे हैं कैसे अब विपरीत लक्षण में कह रही हूं कि अभिमन्यु गोप अयान गोप अभिमन्यु गोप वे गायों को मूल्य से खरीदने के लिए दो तीन दिन से गए हुए थे मूल्य नीतों वसायो अब मूल्य दे करके नीत माने जो खरीद करके बहुत सी गायें लाए मूल्यांतों सायो त्र चतुर्दिवसान तीन चार दिन उनको गायों को खरीदने में कहीं बाहर जाकर के गायों को खरीदने में लग गए गई उन्होंने परदेश में ही तीन चार दिन निवास किया किसी दूसरे स्थान पर ही निवास किया है संध्या गतस्ते संध्या के समय वे गायों को लेकर के आए उन गायों में बहुत सी गाय रितुमती होकर के मिलन के लिए उत्सुक थी ऐसी स्थिति में उन गायों की चंचलता उत्सुकता को देख करके उन गायों को कहीं रितुमती उन गायों को कहीं फलवती बनाने के लिए वे गायों के पास में ही जो ब्रज के वृषभ हैं उन वृषभों के साथ में उनका मिलन कराते हुए विराजमान रहे तो संध्यागत से भरता अभिमन्यु संध्या को आए और गोभी गोष्ठे घटे तुम अखिल अपनी गायों को वृषभों के साथ में मिलाने के लिए एवं निवासी अखिल रात्रि ही वे गौशाला में ही रहे गोष्ठ में ही रहे परंतु अरी सखी तेरे वक्षस्थल के ऊपर सुंदर सूत्र रहित माला प्रकट हो रही है वृंदावन बिहारीलाल की जय कोई अद्भुत माला है सूत्र रहित ऐसी सूत्र रहित कोई माला तेरे वक्षस्थल के ऊपर सुशोभित हो रही है सूत्रहित माला तेरे वक्षस्थल के ऊपर विराजमान हो रही है स्पष्ट और तेरे अधर बिम्बाधर वा भी किसी शुक के द्वारा दंशित दिख रहे हैं ये तत्व ते ताओ में मुकुटमणि तेरे सतीत्व को ये दोनों लक्षण सूत्र रहित माला और अधरों पर विराजमान सुंदर क्षत यह तेरे सतीत्व को हम सब सखियों के सामने स्पष्ट ही व्यक्त कर रहे हैं अर्थात अरी सखी राधिके हम सब सखियों का प्राण धन तुम युगल का मिलन ही है और उसको देख करके तेरी अनन प्रीति श्याम सुंदर में तेरा जो सतीत्व तो है श्याम सुंदर के प्रति वही हम सब सखियों के सामने अवश्य ही प्रकट हो रहा है श्याम सुंदर के अतिरिक्त अन्य कोई तेरा स्पर्श कर ही नहीं सकता ये जो चिन्ह तेरे श्रीअंग के ऊपर विराजमान हो रहे हैं ये केवल केवल श्री श्याम सुंदर के ही द्वारा संभव है क्योंकि तेरे शरीर की पतिब्रता का यदि कोई अन्य पुरुष स्पर्श करेगा तो या तो वो भस्म हो जाएगा जानकी जी की तरह से या तुम गोपी अंतर्धान हो जाओगे अतः कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण प्रियाओं का कोई दूसरा पुरुष कभी स्पर्श कर ही नहीं सकता है अतः तेरे तथा तथाकथित जो पतिम एक शब्द का प्रयोग करते हैं पतिम पति नहीं पतिम जिनको पति मान लिया गया है पति है नहीं ऐसे पतिम जो गोप हैं वे तो अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त थे तेरी एकमात्र सतीत्व तेरी एकमात्र निष्ठा श्री श्याम सुंदर में ही विराजमान थी वह तेरे श्रीअंग के इन अद्भुत अलंकारों के द्वारा भी प्रकट हो रही ऐसे श्री कुंद कुंदलता जी ने जो समान भय वाली हैं श्री राधिका के साथ में परिहास किया श्रीमती राधिका के साथ में हंसी कर रही हैं दोबारा सुन लें मूल्य आनीत उपसार्य जो मूल्य देकर के लाई गई हैं ऐसी गायों को हाक करके तो चतुर्दिवसान क्रोशियो तीन चार दिन तक गायों को खरीदने में ही जो कहीं परदेश में रहा है प्रवास में स्थित रहा माने प्रवास में स्थित था और संध्यागत से संध्या के समय जो लौट करके आया था ऐसा पतिम गोप अपनी गोभी स्वगोष्ठे तुम अपनी गायों को के साथ में मिलाने के लिए उत्सुक होकर के रात्रि भर गोष्ठ में ही रहा था घर लौट करके नहीं आया था परंतु तेरे वक्षस्थल सुंदर सूत्र रहित माला से युक्त होकर के विराजमान है और अधरम स्पष्ट दंतक्षता अधर भी स्पष्ट रूप से दंता जो दंताक्षत हैं उनसे युक्त होकर के किसी शुक्र इन अधरों को बिंबा फल समझ कर के चो मार दी थी इसलिए तेरे अधर भी क्षत से युक्त होकर के विराजमान है अतः अरि साध्वी तू वास्तव में साध्वी ही है क्योंकि श्याम सुंदर में तेरी प्रीति वास्तव में एकांत प्रीति है अनंत प्रीति है कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरे पुरुष के साथ में कभी तेरा संपर्क संभव ही नहीं है या तो तू अंतर हो जाएगी या यदि कोई अन्य पुरुष बलपूर्वक भी तेरा स्पर्श करना चाहेगा तो वह तेरे तेज के आगे भस्म हो जाए अतः तेरा पातिम्य सुनिश्चित होकर के विराजमान है व्यक्तम उल्लासि एकमात्र कृष्ण निष्ठा तेरी अवश्य ही प्रकट हो रही है ऐसी जब हसी की अंतर थुल किंचित कुंचित लोचनाम सखी के इन वचनों को सुनकर के श्री राधिका अंतर्गूढ़ स्मित श्री राधिका के हृदय में मंद मुस्कान उत्पन्न हो रही है और वो अधरों पर कहीं विस्फुरित हो रही है अधरों पर भी मुख पर भी वह चमक प्रकट हो रही है तो भीतर जो आनंद था भीतर जो स्मित था वह बाहर कहीं प्रकट हो रहा है किंचित कुंचित लोचनाम उन्होंने कुछ नेत्र उनको आकुंचित किया किंचित कुंचित लोचनाम अपने नेत्रों को कुछ आकुंचित करके स्वखीम ललता लोग क्यों उस समय श्री ललताजी ने जब अपनी सखी राधिका की ओर देखा कि राधिका अपने हंसी को रोकना चाहती हैं उस समय ललता श्री राधिका अपने नेत्र कोण के द्वारा अपांग के द्वारा ललता से कुछ इशारा करी तू तर दे तो श्री राधिका के आकुंचित नेत्र कोण अप के संकेत को प्राप्त करके श्री ललता कुंड के द्वारा जो राधिका के ऊपर आक्षेप लगाया गया था एक पृष्ठचिन्ह खड़ा किया गया था राधिका के पातिवृत्ति के ऊपर सतीत के ऊपर उसका उत्तर देती हुई श्री ललता तुरंत ही बोली तो यहां पर परहास परहास में श्री सखीगण विउनसाओं के हृदय के भाव भी प्रकट हो रहे हैं और कुंदवल से श्री ललताजी उस समय कह रही हैं कि करक फल है दृष्टि की रनम अनु विनिविष्ट पक्व बिंब भ्रमेण अदशत अधर्मुच्च तोटितम तम किं वर्था बोले रहंदे रहंदे अरी बीर क्यों मेरी सखी राधिका को दोष लगा रहंदे, रहंदे क्योंकि तू जो ये कह रही है कि अरे श्री राधिका तेरे वक्षस्थल के ऊपर सुंदर सूत्र रहित कोई माला बराइमान हो रही है या तो करख फल धिया मेरी श्री राधिका के जो श्रीअंग श्री राधिका की जो रसद कुंज अद्भुत श्रीयंगल वे अद्भुत रूप से करक फल अनार के फल के समान परम सुंदर सुशोभित हो रहे हैं और अनार के फल के भ्रम से किसी दृष्ट तोता ने के ऊपर अपने पंजे का प्रहार कर दिया था इसलिए इसके बक्षस्थल के ऊपर वो चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं कान ने दृष्टि की धृष्टि अनार के फल के भ्रम से कोई दृष्ट तोता श्री राधिका के श्री अंग के निकट आ गया था और पक्को विम्ब भ्रमेणो पके हुए विम्ब के भ्रम से अधशत अधर्म श्री राधिका के अधर उनको विम्ब फल समझ करके उसने चोंच लगाई होगी तू उसे अनावश्यक नखा चोटतम नख की चोट के रूप में जो देख रही है तद हृदय इदम अमुष्या श्री राधिका के जो हृदय का तू दर्शन कर रही है या अनचित है या नक्का चिन्ह नहीं है या तोते के द्वारा की गई खरोच के चिन्ह है क्यों तू में आशंका करती है ऐसे जिसे मैं कहा सखी बच स्मारित कृष्ण संग सखी के इन बचनों को श्रवण करके श्री राशीश्वरी श्री स्वामी जो उनमें स्मारित कृष्ण संग श्री कृष्ण के संघ का स्मरण हुआ है श्री कृष्ण संघ का स्मरण हो गया और लीलो छलक कंपित तरंग तांगीन लीला के कारण जिनके श्री में कंप उत्पन्न हो गया है स्मरण करके मिलन का स्मरण करके जिनके अंग में कंप उत्पन्न हो गया है तांबिक ऐसी श्री राधिका का जब दर्शन किया राधिका की यह दशा देखी उस समय पदमाकर वीक्ष माना सामने एक सुंदर सरोवर का दर्शन कराती हुई अपनी बात को पलट करके सरोवर का दर्शन कराती हुई जग पुनः कुंदलता साहसन कुंदलता हसी सहित कह रही है अरे सखी ले ये तो पद्म सरोवर आ गया हम तो बातचीत करते करते कहा आ गई ये तो सुंदर कमल का सरोवर यहा आ गया पता ही नहीं लगा कितना समय ये रास्ते का रास्ता कैसे कट गया बातचीत में पता ही नहीं लगा तो सुंदर पदमा कर का कमल सरोवर का दर्शन करके उस समय श्री कुंद हंसी पूर्वक कहने लगी कि आनंद कंपो तरलास मुग्धे अरिमुग्धे तू आनंद के उत्कंप से अत्यंत अत्यंत तरल हो रही है आनंद की अधिकता से तू अत्यंत अत्यंत तरल हो रही है किंभो वृथा पद्मन कुंभ बल्ल्या अरे पद्मी वृथा पद्म न देवरस्वां असौ कंपो तरलास रोमांच हो रही है अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है वृथा क्यों व्यर्थ में का रही है व्यर्थ में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है अरि अरे पद्मी कु देवर कुंदवल का देवर अर्थात श्री कृष्ण कुंदवलि का देवर अर्थात ये कृष्ण श्री नंद बाबा के बड़े भाई हैं उपनंद गोप उन उपनंद गोप के पुत्र हैं सुभद्र सुभद्र के साथ में कुंदवल्ली जी का विवाह हुआ है परंतु वे सुभद्र भी इनके पति मन गोप हैं। वास्तविक प्रीति तो सब गोपियों की श्याम सुंदर के साथ में ही है तो जो आ, तो कृष्ण श्री कुंदवल्ली के देवर हुए जेठ के पुत्र के जेठ के पुत्र हैं इसलिए नहीं देवर के पुत्र हैं इसलिए कुंदवल्ली जी के ये आ, दे, देवर हुए कुंदवल्ली जी के नंदबाबा छोटे हैं श्री उपनंद को बड़े हैं और उन दोनों के पुत्र हैं इसलिए श्री कुंदवल जी के देवर हुए तो कुंद बल्ल न देवर स्वामसूद श्री कुंदवल्ली जी कह रही है कि अरे कमल चिंता मत कर ये कुंदवल्ली का जो देवर है वह मधुसूदन माने भ्रमर अब भ्राह्मण पुनः पास्त भुक्त भोग तुझे हैरान नहीं करेगा वह तेरे माधुर्य का अब पान नहीं करेगा क्योंकि अभी अभी वह तुझ पद्मनी के माधुर्य का आस्वादन निशांत में कर चुका है इसलिए उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है दोबारा सुन ले आनंद कंपो तरलासी अरे सखी तू क्यों आनंद में उत्तरलित माने कांप रही है किम क्यों में व्यप रही है अरे पद्मी तेरे माधुर्य का तो इस भौरे ने जो कि कुंदबली का देवर है उसने तेरे माधुर्य का जब पान कर लिया है तो अब भ्रमण करने पर भी यह तेरा अब पुनः पान नहीं करेगा वह तो परम परम तृप्त है इसलिए उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है मैं तेरे पास में तेरी रक्षा करने के लिए विराजमान ऐसे सखी के बचन को सुनकर के शर्मद भर्म कुंडल निर्मित कर्मठाम कुंडवलिमता विशाखा विचक्षणा आइए सखियों की वार्तालाप और सखियों की वार्तालाप में जैसा सहज सुख प्रकट होता है वैसा साक्षात वर्णन करने में प्रकट नहीं होता एक बड़े रहस्य की बात है कि संवाद की पद्धति में जितना सुंदर रहस्य प्रकट होता है ऐसा वर्णन की पद्धति में प्रकट नहीं होता है श्री केन जी के हरिदास जी की कृति का संग्रह है केल माल बड़ा दिव्य है केलमाल जी में 110 पद हैं कुल है छोटे छोटे से मन पद क्या मन कितना भाव है श्री हरिवंश जी के केवल 84 है। चौरासी पद हैं चौरासी ऐसे केल माल में केवल 110 पद हैं पंत उनमें कितना रसंद चौरा हुआ है और स्पुट पदावली श्री हरविश जी के अलग से है चौरासी अः हित चौरासी उसमें चौरासी पद हैं केवल फिर अलग से कुछ पद हैं वे स्फुट पदावली कह करके प्रसिद्ध हैं परंतु कुल मिलाकर के कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है कुछ पदों का वो अलग से संग्रह है तो प्रायः रसकों की जो वाणी है वो बड़ी सीमित रही है क्योंकि समाधि की जो स्थिति है उसमें जो उछलन है वो कभी कभी बहुत थोड़ा सा होता है जितना उछलन होता है वो बहुत स्वल्प पद उनकी रचनाओं में कहीं प्रकट होते हैं परंतु उनमें जो गहराई होती है वो गहराई बहुत अधिक होती है हम केलमाल की बात कर रहे थे तो केलमाल जी में जितने भी पद हैं वे सारे पद एक पद भले वर्णनात्मक हों नहीं तो सब संवादात्मक हो सारे के सारे पद संवाद संवादात्मक हैं श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से मिलकर के आए हैं सखी पूछ रही हैं चौकी कहां बदल पड़ी ए हो सखी ने पूछा अरे सखी तेरी वक्षस्थल की जो चौकी थी माने चौकी नाम का जो आभूषण है जिसको बैकक्ष में धारण किया जाता है सारे आभूषणों के ऊपर जो चौकी नाम करके जो आभूषण है वो ये तो चौकी बोली है सखी ने राधिका के वक्षस्थल पर चौकी को देखा तो राधिका से पूछ लिया चौकी कहां बदल पड़ी और ये सुनते ही प्रश्न राधिका श्रीमती राधिका श्री स्वामी जी एकदम चौंक गई तो हो अरे ये क्या हुआ बदल कहा हो और फिर कह रही हैं कि मैं अभी श्याम सुंदर के पास में जाती हूं और लड़ करके के लू तो पूरी की पूरी जो घटना है वो सब, सब के सब कहीं संवाद रूप होकर के विराजमान हुई उसी में कहीं प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर ये ही चल रही हैं चल रही हैं तो उस उस पद विशेष को देखें जैसे एक उदाहरण दिया कि चौकी कहां बदल पड़ी कि चौकी कहां बदल गई और शुक्रिया हो अरे ये क्या हुआ लड़ लो मैं जाती हूं अभी शाम सुंदर से लड़ करके लूंगी वो अलग रंग की थी ये दुरंगी पन्ना दिख रही है वह पांच रंग की अलग अलग अलग मणि से बनी हुई वो चौकी थी और ये दोरंगी पन्ना दिख रहा है मेरी चौकी कहीं श्याम सुंदर ने बदल ली है अभी लड़कर के लूंगी और इस तरह से सखीरण आपस में पर चर्चा करते हुए श्री प्रियालाल को मिलाती और उस संवाद शैली में जितना सुंदर वर्णन जो हृदय के जो भाव उनका जैसी अभिव्यक्ति होती है वैसी यदि ऐसे प्रियालाल मिल रहे हैं उस वर्णन को यदि प्रस्तुत किया जाए तो उस वर्णन में वो भावों की अतिशयता प्रकट नहीं होती है जैसी अतिशयता कहीं प्रकट होती है संवाद शैली तो यहां श्री कुंदलता जी और श्री ललिता जी इन दोनों का जो संवाद चल रहा है वह संवाद अद्भुत है और उस संवाद में जो हृदय के अनंत अनंत जो भाव उन भावों का भावों का कहीं उदय भावोदय फिर भाव संधि फिर भाव सबलता और फिर भाव शांति ये चारों वस्तुएं जैसे जिस माधुर्य के साथ में प्रकट होती है भावोदय भाव संधि भाव सबलता और भाव शांति ये चारों वस्तुएं जैसे माधुर्य के साथ में संवाद के द्वारा प्रकट होती हैं एक विशेष विशेष सिचुएशन आती है परिस्थिति आती है और तो उस परिस्थिति के साथ में कोई भाव उदय होता है उसमें दूसरा भाव आकर के मिलता है भाव संधि होती है फिर कई भावों की भीड़ आती है तो भाव सबलता भावों की भीड़ लग जाती है जैसे जो बिल्लोरी मणि है उसके किसी एक कौन से नीली निकलती है किसी दूसरी कौन से लाल जो रे है किरण निकलती है किसी से पीली किसी से सफेद किसी से हरी अलग अलग रंग की जैसे किरणें किसी एक ही रत्न से अलग अलग निकलती हैं इसी प्रकार कई भाव सबलता वो भी प्रकट हो जाती और फिर उन भावों की शांति तो संवाद की विभिन्न परिस्थितियां आने पर, परिस्थितिया पर संवाद के द्वारा जो भाव है उन भावों में कहीं भावोदय भाव संधि भाव सबलता मन उनका ग्रॉस भाव उनका एक ग्रुप सामने आ जाता है और भाव शांति कोई भाव शांत होते हुए चले जाते हैं कोई उछलते हैं और कोई दबते हुए चले जाते हैं तो ये अपने आप प्रकट हो जाता है तो संवाद शैली की बड़ी महिमा है और संवाद शैली में पूरा जो श्री प्रियालाल उनका जो प्रेम का रहस्य है वह सखियों की संवाद शैली में या प्रिया जी की लाच सखी के साथ में प्रिया जी की लाल जी के साथ में लाल जी की सखी के साथ में तो प्रिया लाल और सखी इस त्रिभुज में जो परस्पर संवाद है में जो परस्पर संवाद है वो संवाद जैसे भावों को प्रकट करता है वैसा वर्णन प्रकट नहीं करता संवाद में कम से कम शब्दों में बहुत बड़े भाव प्रकट हो जाते हैं जबकि वर्णन किया जाएगा तो उनके लिए एक पद नहीं एक पंक्ति नहीं लंबी लंबी कई कई पंक्तियां लंबी लंबे कई कई पद जब प्रस्तुत किए जाएंगे तब उन विभिन्न भावों को कहीं छुआ जा सकता है उनका वर्णन किया जा सकता है इसलिए संवाद शैली बड़ी सामासिक है और बड़े थोरे में मितंच सारं च वचो ही वाग्मता वाद्मता का तात्पर्य है सार में बहुत गंभीर बात को कह देना कम से कम शब्दों में गंभीर बात को कहना वो संवाद शैली में जैसा प्रकट होता है वैसे वर्णन शैली में व्यास शैली आ जाती है वहाँ समास शैली नहीं रहती है इसलिए सखियों की जो परस्पर वार्तालाप है वह श्री प्रिया इन दोनों के विलास उनकी प्रतिक्रिया श्री प्रिया जी के हृदय में जो हो रही है कि एक और स्मरण करके परम परम आनंद आ रहा है दूसरी ओर स्वयं उत्तर नहीं देती हैं, सखी बनकर के स्वयं ही उसका उत्तर देती हुई हो जाती है तो ये रसकी शैली अद्भुत है और अधिकांश में रसिक जनों ने जहां बहुत थोड़े में अपनी बात कहना चाहा है वहां संवाद शैली के द्वारा ही विभिन्न अनंत अनंत जो रस हैं और जिनका अत्यंत अत्यंत विस्तार है उस विस्तार को अत्यंत सामासिक शैली में समास में संक्षेप में वे प्रस्तुत कर देते हैं और उससे बहुत सारे भाव एक साथ प्रकट हो जाते हैं तो उस समय श्री विशा, विशाखा जी कह रही हैं कि कर्ण शर्म सनर्म धर्म कुंडल निर्मित कर्मठाम कुंद बल्ली विशाखा विचक्षरा श्री कुंद बल्ली परिहास की नृत्य को प्रस्तुत करने में गुरु रूप होकर के कर्मठ रूप होकर के विराजमान जैसे एक कर्मठ पुरोहित यज्ञ का विस्तार करता है ऐसे ही श्री कुंदवल्ली जी के वचन कुंदवल जी के वचन वे कर्मठ पुरोहित के कर्म विस्तार के समान हैं कुवल्ली जी कोई बात कहती है उससे श्री राधिका के जो कुंडल वे कहीं हिलते हैं अर्थात राधिका में कोई भी भाव आता है तो श्री मुक्के ऊपर जो भंगे में परिवर्तन होता है उस आधार की चंचलता के कारण कुंडल तुरंत हिलने लगते जैसे कंप आया कुंडवल्ली जी ने कोई भी बात कही तो उस बात को सुनकर के श्री श्री स्वामी जी उन स्वामी जी के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होगा कंप उत्पन्न होगा अथवा कभी ल कभी निषेध करेंगी ना ऐसा नहीं है तो मुख से कुछ नहीं बोल रही है परंतु तो ग्रीवा में मुख में तो कोई ना कोई चेष्टा होगी चेष्टा होगी तो कान के कुंडल हिलेंगे कान के कुंडल हिलेंगे तो कपोल रूपी जो रंग मंच है उस रंग मंच के ऊपर मानो कुंडल वह नृत्य करेंगे पर श्री कुंदवल जी के बचन वो नृत्य गुरु हैं जो के कान के कुंडल रूपी नर्त को कपोल के ऊपर नचाते हैं बोलो लावल प्यारी लाल जी जय फिर से इस रूपक को समझने लें जी के बचन एक नृत्य गुरु हैं श्री प्रियाजू के काम के कुंडल वे हैं शिष्य नट जैसे गुरु शिष्य को नचाता है ऐसे ही प्रिया के श्री जी के बचन, प्रिया के प्रिया कुंडल को नचा रहे हैं असत कुंदवल के बचन को सुनकर के श्री प्रिया में कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी जब प्रतिक्रिया होगी तो काम के कुंडल अपने आप नाचेंगे और नाचते हुए वे कपोल रूपी रंगमंच के ऊपर वे नृत्य करेंगे तो ऐसी परम कर्मठा, परम नृत्य गुरु कर्मठ श्री कुंदवल्ली से विशाखा आर्चक्षणा विशाखा जी बोली कुंदवल्ली जी का वर्णन है कुंदवल्ली जी कैसी हैं कि कर्ण शर्म श्री राधिका के कानों को राधिका की नहीं और भी सुनते सुनेंगी तो सभी तो और जो सखी चल रही हैं उनके कानों को शर्मद माने आनंद प्रदान करने वाले कुंदवल जी के वचन सभी सखियों को आनंद राधिका सहित सभी सखियों को आनंद प्रदान करने वाले सनर्म गर्भ कुंडल निर्मत सनर्म गर्भ जिनमें नर्म माने पर छुपा हुआ है ऐसे कुंडल निर्मित जो श्री प्रिया के कुंडल हैं उन कुंडलों को कपोल रूपी जो रंगमंच है उस पर नचाने में कर्मठ श्री कुंडवल्ली जी के वचन अत्यंत अत्यंत कर्मठ हैं ऐसी कुंडवल्ली से ताम विशाखा आह विचक्षणा श्री विशाखा ने उस समय कहा और इन सखियों के वार्तालाप के द्वारा श्री प्रिया के हृदय में जो संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन संचारी भावों को प्रकट किया जा रहा है जैसे समुद्र में लहर उठती है और समुद्र में ही समाप्त हो जाए ऐसे स्थाई भाव से ही जो अन्य भाव उत्पन्न होते हैं और अंत में स्थाई भाव में ही समाप्त हो जाते हैं उनका नाम है संचारी भाव संचारी माने वहां से उत्पन्न हुए और वहां ही समाप्त हो गए उनको संचारी कहेंगे व्यवचारी भी इसीलिए कहते हैं कि विशेषेण आभिमुखेण चरंती व्यवचारण जो विशेष रूप से आभिमुख्य माने मुख्य रस को बढ़ाने के लिए जो प्रवृत्त होते हैं उनका नाम है व्यवचारी तो व्यवचारी कह संचारी कह एक ही बात तो संचारी भाव या व्यवचारी भाव स्थाई भाव रूपी समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं और वहीं समा जाते हैं ऐसे ही श्री प्रिया जी के हृदय में प्रेम रूपी स्थाई भाव विराजमान है उस स्थाई की लहर के रूप में ही हर्ष लज्जा संकोच उत्सुकता क्रोध अभ्य आदि अनेक अनेक जो भाव हैं वे भाव छोटी छोटी लहर के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं और एक भाव दूसरे भाव को कभी उछालता हुआ कभी दबाता हुआ हृदय रूपी उस सरोवर में वो लहर जो हो रही है वे परस्पर विमर्दन करती हुई विराजमान होती हैं और वही समाप्त हो जाती हैं स्थित हो जाती हैं इसी का नाम है संचारी भाव श्री सखियों के इन बच्चनों से सखियों के बचन हो गए मानो हवा जैसे वायु चलने पर लहर समुद्र में उठेंगी किसी सरोवर में उठेंगी ऐसे ही सखियों के वचन सुन करके प्रिया जी के हृदय में हर्ष संकोच लज्जा उत्सुकता गर्व मान क्रोध आदि अनेक अनेक भाव उत्पन्न होते हैं और वहीं वे हो जाते हैं तो स्थाई भाव से उत्पन्न होकर के स्थाई भाव में ही समाप्त होने वाले भावों को संचारी कहते हैं या व्यविचारी कहते हैं विशेषण आभिमुखेण चरंती स्थाई भाव को बढ़ाने में नहीं बनाने में वे सहायक होकर के विराजमान होते हैं और सखियों का वार्तालाप वह उस रस को प्रस्तुत करने में बहुत ही सहायक होता है इसलिए श्री विशाखा राधिका के जो कुंडल है उन कुंडल के द्वारा कपोल के ऊपर जो नृत्य किया जा रहा है उस नृत्य की शिक्षा देने में बड़े कर्मठ हैं ऐसी कुंडवल्ली से शिक्षा गुरु नृत्य गुरु श्री कुंडवल्ली से विशाखा उस समय बोली विशाखा भी बड़ी विचक्षण हैं और तो इनके द्वारा अपने भाव को प्रकट किया जा रहा है स्वे ने राग रागम पर फुल्लाप मृद् भ्रमरात सुल पद्म कुछ आज कमलनी के समान है यह भय से कंपित हो रही है यद्यपि भोरा पास में नहीं आ रहा है फिर भी उससे भयभीत हो रही है इत्यादि इत्यादि जो वचन है वो श्री विशाखा जी उस समय श्री कुंदलता जी से परिहास करती हुई चल रही हैं और उस परिहास परिहास में श्री जावड़ से नंदगाम तक का या श्री ब्रशवानपुर से नंदगाम तक का जो मार्ग है कहाँ बीत गया बातचीत में पता ही नहीं लगता है शिव की भूमि वैसे भी कमल के समान संकोच और विस्तार को प्राप्त करके परम कोमलांगी श्री प्रिया उनके अविसार को लीला का अवसार प्रदान करती है वह मार्ग कभी श्रम को प्रदान करने वाला नहीं है बोल वृंदावन धाम की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदा वंदे हरी लाल की जय हरी